O আমার মাত্রৃভুমি ও আমার মাত্রৃভূমি নাইততুমি জুলুমবাজের আট দেখখা নাম তোমাতে মাথা রেখে খুজসু O ঠিকা ও আমার মাত্রৃভুমি ও আমার মাত্রৃভূমি नততুমি জুলুমবাজের মাথা Tumake ke cortes sadin koato baiere jiboni bini moe kiba pelom. Toma cortes sadin koato baiere jiboni galom, hotuba jati bini moe kiba pelom. Sadina ta manei shudu balakana, sadina ta manei shudu sham balakana, o amar matrivumi. ओ आमर मात्री भूमि नैतो तुमी चुलुम बाजर आड्डा खानाम तुमाते माथा रेखे खुजिशु कहर ठिकानाम ओ आमर मात्री भूमि ओ आमर मात्री भूमि <गणीए> मुक्ति जुद्धना में बुक पुलिए खुनी घोरें खाटिशब जुद्धशकोल नाके जे कात्रे मारें मुक्ति जुद्धना में बुक पुलिए खुनी घोरें खाटिशब जुद्धशकोल नाके जे क ये तो नई शादी नोता आशोले शब्द तालबाहना ये तो नई शादी नोता आशोले शब्द तालबाहना ओ आमर मात्री भूमि ओ आमर मात्री भूमि नई तो तुमी जुलुम बाजर आड्डा खाना तुमाते माथा रेखे कुजिशु खेर ठिकाना ओ आमर मात्री भूमि ओ आमर मात्री भूमि रास्ता इमारत जाती तुम्ही आज ही शादी ने बोलें रास्ता इमारत जाती घुरी ते छे दौले दौलें ये सब भी कोच्चे वोरा तुम्ही आज ही शादी ने बोलें शादी नो तमाने होलो उलंग गोबे हाया पोना शादी नो तमाने होलो उलंग गोबे हाया पोना ओ आमर मात्री भूमि ओ मात्री तुमी जुलुम बाजेर आड़ दखाना खुदीशो खेरिती का नाम ओ आमर मात्री भूमि ओ आमर मात्री भूमि अपोराद अपोरादी नाइतो बेपार खुन कोरे जाके इताके इतु फल शाधीना तार अपोराद अपोरादी नाइतो बेपार खुन कोरे जाके इताके इतु फल शाधीना तार ताहोले क्यानो होलो शाधीन मोदर ऐशी माना ताहोले क्यानो होलो शाधीन मोदर ऐशी माना ओ आमर मात्री भूमि नहीं तो तुमी जुलुम बाजर आड़ दखाना तो माते माथा रेखे खुदीशु कहर ठिकाना ओ आमर मात्री भूमि ओ आमर मात्री भूमि शादी नोता माने होलो इच्छा होले हर तल ढका लापटा होकर ना होगर रस पद्धता चाइजे फाका शादी नोता माने होलो इच्छा ठेकाते ताऊजे आबर लागे को तो सुन्नुसेना ठेकाते ताऊजे आबर लागे को तो सुन्नुसेना ओ आबर मात्री भूमि ओ आबर मात्री भूमि नॉइ तो तुमी जुलुम बाजर आड्डा खानाम तुमाते माथा रेखे खुदीशु कहर ठिकानाम ओ आबर मात्री भूमि नॉइ तो तुमी जुलुम बाजर आड्डा खानाम तुमाते माथा रेखे खुदीशु o amar Matri matrihumi, O amar Matri Jo dina vasrohati, habi to mare joy, to mare thakbe na jee boy, to mare nae jee poraj joy, to mare habi habi joy. Jo dina vasrohati, Jo habi to joy, to mare boy, to mare nae habi habi joy. जो दिनावसर होते, जो दिनावसर होते, जो दिनावसर होते, हबीतो मर जाए, तुम्हारे थक बिना जी भाई, तुम्हारे नहीं जी पोरा जाए, तुम्हारे हबी बेना नाई हबी जाए। जैसा तू दशा शो आरोही बंगो करे चाहे, तो मधेर मज़लुके आछे तादेरे पोरी चाहे। जेसब तो दशश्च आरोही बंगो कोरेच जाए तो मदेर माझलुके आचे तादेर पोरी जाए जोधी बुक्टान कोरे दारते पारो हबेना तो मरे खाल आए हबी हबी जाए तो मरे थक बिना जे भाए तो मरे नहीं जे पोरा जाए तो मरे हबी जो हबी जाए जोधी ना उस रोहाते तुम्हारे थक बिना जेब हो, तुम्हारे नहीं जी पोरा जो, तुम्हारे हबी हबी जो, जो दिन आऊँ अश्रु होते, जो दिन आऊँ अश्रु होते हबी तुम्हारे जो, तुम्हारे थक बिना जेब हो, तुम्हारे जे नहीं जी पोरा जो, तुम्हारे हबी हबी जो। चारी दी के ना स्टिक मुर्ताज़ ज़ाली मिशाशुक देखो, तुम ही क्या म� चारी दी के नास्तिक मुर्ताद जाली में शाशुक देखो तुम ही क्या मने घूमिए थको कोराने राजगोट्टे जो दी तो मर जीवन जाए कोराने राजगोट्टे जो दी तो मर जीवन जाए तो भी तो मर की शेर भाई तो मरे थक बिना जी भाई तो मरे नहीं जी पोला जाए तो मर हो भी हो भी जाए जो दिनावसर हाथे हबीतो मरे जाए तो मरे थक बिना जेबाए तो मरे नहीं जेपौर आजाए तो मर हबी हबी जाए जो दिनावसर हाथे जो दिनावसर हाथे को तो मनुष्य रखतो दिलो जीवने दिलो को तो ताराओं किन तो देखते चिलो तो मारा कतो मनुष्य रक्त दिलो जीवन दिलो कतो ताराओं किन्तो देखते चिलो तो मारा मरे मुतो ऐसो ताई साप्तकोरी अल्कोराने रेदेशिगोरी ऐसो ताई साप्तकोरी अल्कोराने रेदेशिगोरी नो बी रक्त माखा इस्लाम कायम करते बांगला हबे हबे जाय तो मरे थक बिना जे भाय तुमारे नाइजी पौरा जाए तुमारे हबी हबी जाए जो दीना वस्र हते जो दीना वस्र हते हबी तुमारे जाए तुमारे थक बे ना जे भाई तुमारे नाइजी पौरा जाए तुमारे हबी हबी जाए हबी हबी जाए जो दीना वस्र हते जो दीना वस्र हते हबी तुमारे जाए तुमारे Tumar nai jipo na joy, Tumar hobby hobby joy, hobby hobby joy.